राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम तांसेंन मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास एक छोटा सा गांव है बेहट वहीं पर मकरंद पांडे रहते थे मकरंद पांडे एक बहुत अच्छे गायक थे संगीत के कारण वे आसपास के गांव में मशहूर थे उनके संगीत गुरु थे मोहम्मद गौस सन 1506 में मकरंद पांडे के यहां एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका उन्होंने नाम रखा रामतनु प्यार से लोग उसे तन्ना कहने लगे तन्ना बहुत शरारती था वो गायों को चराने के लिए जंगल जाता और जानवरों और पक्षियों की आवाज की हूबहू नकल करता एक दिन तन्ना के बाबू सांझ हो गई और तन्ना अभी तक नहीं आया सुबह तन्ना जंगल गया था ना जी वही तो गायों को चराने ले गया है मेरा मन बहुत घबरा रहा है जी अच्छा अच्छा मैं अभी जाकर देखता हूं हे हिच मेरे बच्चे की रक्षा करना अरे आप जल्दी जाइए ना जा रहा हूं चल चल आजा आजा अरे वो देखो आ आ आ, आ।, आ गया तन्ना आजा आजा तन्ना कहां थे तुम बेटा सूरज ढले घंटा हो गया है हमें बहुत चिंता हो रही थी बेटा पिताजी मैं पेड़ पर चढ़ा हुआ था अच्छा कि मैंने दूर जीते और शेर की लड़ाई देखी हम्म mm. शेर ऐसे बोल रहा था <laughs> <laughs> बेटा जंगल में ध्यान से रह करो चलो अब हाथ पैर धो लो हां mm. जी मां थक गए होगे बेटा जाओ खाना खा लो जी पिताजी रोस की तरह तन्ना अगले दिन भी गायों को चराने जंगल गया दिन ढलने को था स्वामी हरिदास अपने शिष्यों के साथ वहां से निकले तन्ना के मन में शरारत सूझी लोग अरे अभी ने शेर की आवाज सुनाकर डराता हूं ठहरो बहुत पास से आ रही परंतु शेर कहीं दिखाई नहीं देता ha ha ha, shèr m'è, ya, sòamí-ji, vô raha pèl-par. Oh! Nèche utro, bèta. Ja. Kya nàm he, bèta, tumhara? Sòamí-ji, vô... Mèra nàm Tanna hai. Tanna? Tum... Tum shèr ki avaaz bhoat aixi n'hi Maiig jungle que or quejan en venuc, el paxiu qui a abas ni cal let tau. Et? És गुरुजी बालक बहुत होशियार है अगर इसे सिखाया जाए तो यह बहुत बड़ा गायक बन सकता है हम्म तन्ना बेटा जी त... मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूं आइए गुरुजी ठीक है आओ चलो वहां दूर पेड़ों के पीछे है मेरा घर मैं अपनी गायों को बुलाता हूं हम्म हम्म चल, चल चल चल आ आ Ah, ah, ah. Come, Guruji. Ah, ah, ah, ah, ah. Oh, Tanna, how are you coming? Father, you have come to meet Guruji. Oh, oh, Swami Haridaz, Pranam Maharaj. मेरे अहो भाग्य आप मेरी कुटिया में पधारे विराजे महाराज आइए आइए महाराज आइए आइए महाराज तो आप ही तन्ना के पिताजी हैं <laughs> जी स्वामी जी मैं तन्ना का पिता मकरंद पांडे हूं हूं मकरंद पांडे <laughs> आप बहुत भाग्यशाली हैं मैं जानता हूं संगीत कला में आपका सानी आसपास कोई नहीं है स्वामी जी यह तो गुरु मोहम्मद गौस की कृपा है <laughs> कहिए स्वामी जी मैं क्या सेवा कर सकता हूं आपकी ऐसा है पांडे जी मैं आपके पुत्र से जंगल में मिला अगर आप आ गए थे तो मैं तन्ना को अपना शिष्य बनाना चाहता हूं जी और उसे संगीत की दीक्षा देना चाहता हूं तन्ना बहुत होनहार बालक है जो आपकी आज्ञा सोनी जी तन्ना बेटा जाओ तैयार हो जाओ जी पिताजी मां मेरे कपड़े दे दो मैं स्वामी जी के साथ जा रहा हूं प्रणाम स्वामी जी स्वामी जी मेरा बेटा तन्ना अभी 10 वर्ष का ही है थोड़ा बड़ा हो जाता तो तन्ना की मां जाने दो तन्ना को स्वामी हरिदास जिसके गुरु हूं वो बहुत भाग्यशाली होता है पर रोको मत इसे जाने दो ठीक है जैसा आप ठीक समझे 10 वर्ष की आयु में तन्ना स्वामी हरिदास के साथ वृंदावन आ गया और उसने संगीत सीखना शुरू कर दिया तन्ना धीरे-धीरे बड़ा होने लगा स्वामी जी ने तन्ना का नाम तानसेन रख दिया 11 वर्ष के बाद स्वामी जी को एक पत्र मिला जो तानसेन के घर से आया था स्वामी जी ने पढ़ा और तानसेन जी गुरुदेव तो बेटा तुम्हारे पिताजी का पत्र आया है सब कुशल से तो है ना गुरुदेव तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं जाओ उनसे मिल लो जो आज्ञा गुरुदेव गुरु की आज्ञा लेकर तानसेन अपने घर पहुंचा उसके पिता बहुत बीमार थे तन्ना तन्ना बेटा प्रणाम पिताजी हा गए तन्ना जी पिताजी बेटा मैं अब ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगा पर मुझे खुशी है कि तुम मेरे अधूरे सपने को पूरा करोगे जी पिताजी अब मैं चैन से मर सकता हूं बेटा पिताजी एक काम करोगे जी पिताजी आप आज्ञा दीजिए हमारे गुरु मुहम्मद घौस का हमारे उपर कर्ज है उनके पास जाना जी उनकी सला लेना और और संगीत के पूजा करना बेटा जी पिताजी अच्छा अब कुछ सुना दे बेटा कहां तक सीखा दूने जी सुनाता हूं पिताजी अब तानसेन ने पिता की खूब सेवा की परंतु कुछ दिनों के बाद मकरंद पांडे का स्वर्गवास हो गया और कुछ समय के बाद तानसेन की माता का भी स्वर्गवास हो गया तानसेन का अब इस दुनिया में स्वामी हरिदास और मोहम्मद गॉस के अलावा कोई न था तानसेन ने अपने घर और जंगलों को प्रणाम किया और वो वृंदावन पहुंच गए स्वामी हरिदास से तानसेन ने अपने पिता की अंतिम इच्छा बताई और उनसे आज्ञा लेकर तानसेन मोहम्मद गौस के यहां पहुंचे दो वर्ष उन्होंने मोहम्मद गौस के यहां संगीत साधना की और फिर मोहम्मद गौस ने हुसैनी नाम की लड़की से उनका विवाह करा दिया कुछ समय बाद तानसेन ने उनसे स्वामी हरिदास के यहां जाने की आज्ञा ली मोहम्मद गौस का आशीर्वाद लेकर तानसेन अपनी पत्नी के साथ स्वामी हरिदास के यहां पहुंचे प्रणाम गुरुदेव अरे तानसेन आओ <laughs> कैसे हो तुम मोहम्मद गौस कैसे है? और ये तुम्हारे साथ कौन है गुरुदेव इतने सारे प्रश्न एक साथ ओ मैं नहीं नहीं वो बैठो बताओ क्या हाल है गुरुदेव वो बिल्कुल ठीक हैं और मैं आपके सामने हूं ये हुसैनी है गुरुजी ने मेरा विवाह इनके साथ करवा दिया और हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं गुरुदेव ओ तुम्हे दोबारा देखकर मैं बहुत खुश हूं तानसेन जी इस घर को अपना घर समझकर यहां रहो जो आज्ञा गुरुदेव हुसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई और रोज तानसेन व हुसैनी संगीत का अभ्यास करने लगे कि एक दिन मोहम्मद गौस का पत्र तानसेन को मिला जिसमें लिखा था मैं बहुत बीमार हूं मेरे जीवन का अंत आने वाला है तुम्हें अंतिम बार देखने की इच्छा है तानसेन अपनी पत्नी हुसैनी के साथ मोहम्मद गौस के यहां स्वामी की आज्ञा लेकर चले गए उन्होंने मोहम्मद गौस की बहुत सेवा की और उनकी मृत्यु के बाद उन्हीं के घर में रहने लगे धीरे-धीरे तानसेन का नाम चारों ओर फैलने लगा जब वो गाते तो मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी अपनी सुध बुध खो बैठते और लोग वाह वाह कह उठते वर्ष बीतते गए तानसेन अपने चार बेटों एक बेटी व पत्नी के साथ हर रोज शाम को अभ्यास करते महाराज राजा राम ने अपने दरबार में तानसेन को स्थान दिया बादशाह अकबर ने भी तानसेन की प्रसिद्धि सुनी और वो महाराज राजा राम के यहां तानसेन का संगीत सुनने पहुंच गए महाराज की जय हो तानसेन बादशाह अकबर हमारे मेहमान हैं मैं आपका आदेश समझ गया महाराज मैं जरूर गाऊंगा उम्मीद है आपको पसंद आएगा सखी शाम नहीं आई सखी शाम नहीं आई सखी शाम नहीं आई हो सखी शाम नहीं आई सखी शाम नहीं आई वाह तानसेन वाह आपके आप बहुत भाग्यशाली हैं जो तानसेन आपके दरबार में है यह मौका बहुत अच्छा है बादशाह को खुश करने का बादशाह सलामत हम आपको अपनी दोस्ती की निशानी देना चाहते हैं मेहरबानी करके तानसेन को अपने साथ आगरा ले जाकर अपने दरबार की शोभा बढ़ाएं सन 1556 में तानसेन आगरा आ गए और उन्होंने अकबर के नौ रत्नों में स्थान पाया अकबर तानसेन का संगीत सुनने कभी भी उनके घर चले जाते या तानसेन को दरबार में बुला लेते तानसेन की प्रसिद्धि से कुछ दरबारी उनसे द्वेष करने लगे इन दरबारियों में से एक थे शौकत मियां तानसेन तानसेन तानसेन मियां मैं परताष्ट नहीं कर पा रहा हूं इस आदमी को अरे बादशाह भी जब देखो तब तानसेन तानसेन अरे हम भी तो दरबारी हैं मियां मियां शौकत कोई ऐसा उपाय सोचिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे उपाए तो है मेरे पास।Mia bataiye, der mat kijiye. Bahut hi aasan hai Tansen ko khatm karna. Agar woh kisi tarah Deepak raag ga de to. Haan. Tansen bahut acche gayak hain. Hmm. Agar woh Deepak raag gaayenge, तब चारों तरफ हवा गरम हो जाएगी, hmm. गायक चल कर राख हो जाएगा, <laughs> अरे वाह शौकत मिया, सुभान अल्ला, क्या दूर की कोड़ी लाए हो, <laughs> चलो, दर्बार चलते हैं, चलो, आओ, आओ, आओ, <laughs> आओ, Xehan-sha'n-sha'n-sha'n-sha'n-sha'n-sha'n. Xaukat, miya. Quehie, queisè anà houa? Huzur, maafi, chahata ho, miya t'aan-sin, baut bade gàik n'hi hain. Ie baut aap kaisè kèix s'akta hai? Huzur, ager miya t'aan-sin, baut bade gàik hain, to in se quehie, que di pac कैय तानसेन क्या आप गा सकते हैं हुजूर गा तो सकता हूं मगर मियां तानसेन राग दीपक बहुत बड़ा गायकी गा सकता है अगर आप गाएंगे तो हम सब आपको मान जाएंगे हम्म हम्म गाए तानसेन जो हुक्म शहंशाह आलम परंतु मुझे कुछ वक्त चाहिए ताकि मैं इसे तैयार कर सकूं बादशाह से आज्ञा लेकर तानसेन घर पहुंचे वो बहुत उदास थे उनकी पत्नी ने कारण पूछा तो तानसेन ने दरबार का हाल कह सुनाया दोनों चिंता में डूब गए अब क्या होगा एक उपाय है कहिए मैं दीपक राग गा सकता हूं इस राग को गाने से दीपक तो जल जाएंगे किंतु किंतु मैं भी जल सकता हूं लेकिन अगर ठीक उसी वक्त कोई राग मेघ मल्हार ठीक से गाए तो वर्षा हो जाएगी हमारी बेटी सरस्वती और उसकी सहेली रूपवती अगर ऐसा कर दें तो सब ठीक हो जाएगा आप फिक्र ना करें ऐसा ही होगा 15 दिनों तक सरस्वती व रूपवती को तानसेन ने मेघ मल्हार राग सिखाया और यह तय किया कि जैसे ही दीपक जल जाएं तुरंत राग मेघ मल्हार शुरू करते दिन तय हुआ डांसेन को सुनने के लिए दूर-दूर से लोग आए पूरा शहर इकट्ठा हो गया डांसेन ने राग छेड़ा पदम अवतव वर्ग तरन ताज गावतमना हवा में गर्मी आने लगी लोग पसीने में नहा गए पेड़ सूखने लगे पत्ते गिरने लगे पक्षी गर्मी से मरने लगे नदियों का पानी उबलने लगा लोग चिल्लाने लगे छिट गाड़ियां निकलने लगी और दीपक जल गए उसी समय सरस्वती व रूपवती ने राग मेघ मल्हार गाना शुरू कर दिया बादल घिर आए और वर्षा होने लगी तानसेन बच गए परंतु इसके बाद तानसेन बहुत बीमार हो गए अकबर इससे बहुत दुखी हुए तानसेन जी हुजूर हमें माफ करें हमें इसका इल्म नहीं था कि कोई बात नहीं उजौर. आप दुखी ना हो सब तो होना ही था नहीं तानसेन शौकतवरस के साथियों की चाल को हम समझ ना पाए शौकतवरस के साथियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी तानसेन फिर से स्वस्थ हो गए तानसेन ने अकबर के दरबार में रहकर कई रागों की रचना की तिरासी वर्ष की आयू में 26 अप्रेल सन 1589 को भारत के संगीत संब्राड तानसेन ये दुनिया छोड़ कर सदा के लिए चले गए आज भी ग्वालियर के पास तानसेन की समाधी है जहां हर वर्ष 26 अप्रेल को मेला लगता है